लाल की जय राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजू की जय श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री नितय गौर हरी बो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 श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तम ओम जयत पराशर शरसूनु सत्यवती हृदय नंदनो नोसो य से कमलगल्तम वाग्म मम तम जगत्प्यती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लत श्रीकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणाया प्रवर्तिहंबराकोपी तो तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेवस् वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैषवाई श्रीपम साग्रजा सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधा श्री कृष्ण पादान सह गण ली विशाखाता आजान लंबित भुजौ कनक संकर्तनकमलायताक्ष विश्वभरौ द्विजरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्प्रियकुण नारायण नमस्कृति नरम चमं देवी सरस्वती व्या ततो जयमदीर वाछाकलुभ्य सिंधुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत ऊपुर्गत जनकदयावलोक हे भट्टी भट्टिुग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुरुतु मनमतेर्दयांद्रा यत्र पुराण बिहारी लाल की जय कृष्ण परम गुरुदेव ुलसी पद्मी हरीमदेवर परीचन श्री अद्वितचार्य ने महाप्रभु के पास में जो तर्जा भेजी उसको कोई नहीं जान पा रहा है उसके भाव को श्री स्वरूप गोसाई कुछ कुछ जान रहे हैं और तो जानियो स्वरूप गोसाई प्रभु ने पूछे कुछ कुछ समझते हुए भी श्री स्वरूप गोस्वामी ने प्रभु से पूछा कि तर्जा का अर्थ क्या है हरि प्रभु कहे आचार्य हो पूजक प्रबल आगम शास्त्र विधि विधाने कुशल कि भाई आचार्य ने अदितचार्य ने ये तर्जा कही है और अद्वित आचार्य पूजकों में प्रवल हैं, वे मीमांसा के तत्व को पूजन के प्रकार को बहुत अच्छी तरह से वे जानते आगम शास्त्र विधि विधान कुशल आगम शास्त्र के विधि में वे परम कुशल हैं। जिसमें परतत्व का सीधा उल्लेख हो सीधा वर्णन किया जाए परतत्व के स्वरूप का वर्णन किया जाए उसका नाम है निगम और जहां परतत्व को प्राप्त करने के उपाय का वर्णन किया जाए उसका नाम है आगम सामान्यतः ये विशेष रूप से यह बात समझी जाएगी ब्रह्म कैसा है ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया जाए उसको हम निगम कहेंगे और ब्रह्म को प्राप्त कैसे किया जाए इसको हम आगम कहेंगे तो श्री अद्विताचार्य आगम शास्त्र में बड़े कुशल हैं उन्होंने जो कुछ कहा आगम शास्त्र के विषय में उन्होंने कहा है। उपासना लागे बेवर करे आवाहन उन्होंने उपासना के लिए जैसे एक कर्मकांडी आगम शास्त्र को जानने वाला वो देव का आवाहन करता है और देव का आवाहन करके पूजा लागे कथो काले करो निरोधन पूजा करने के बाद में कुछ समय पश्चात फिर वो देवता का विसर्जन करता है पूजा निर्वाह हिले पाचे करें विसर्जन पूजा के लिए कुछ देर भगवान को रोके रखता है तो पूजा की जब पूजी निर्वाह हो जाता है तो पूजा निर्वाह के बाद में वो विसर्जन कर देता है तर्जा ना जाने अर्थ की वतार मौन मैं इस तर्जा का अर्थ नहीं जान पा रहा हूं जाने उन्होंने अद्वित्य ने ये तर्जा क्यों कही वहां सब जानते हैं केवल छिपा रहे हैं अपने माने ये कहना चाह रहे हैं कि श्री अद्वितचार्य ने अब ये कहा कि महाराज आपका काम पूरा हो गया है इसलिए प्रेम दान का जो कार्य था वो प्रेम दान का प्रेम वितरण का कार्य पूरा हो चुका है इसलिए अब भले आप अपने स्थान पर पधारो ये ये इसका तात्पर्य था परंतु महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं इसके अर्थ को नहीं जान रहा हूं तर्जा ना जाने अर्थ कि वारे मन तर्जा का क्या अर्थ है किस लिए उन्होंने कही ये मैं भी नहीं जान रहा हूं महायोगेश्वर आचार्य तरजाते समर्थ श्री अभितचार्य महायोगेश्वर हैं और वे तरजा कहने में बड़े समर्थ हैं, उलट कहने में भी बड़े समर्थ हैं आमी और बूझीते नारी तरजार अर्थ मैं भी इस तरजा के अर्थ को इस पहली के अर्थ को नहीं जान सका हूं सुनिया बिस्मल हाइला सौभक्त गौण इस बात को सुनकर के सारे भक्तगण बड़े विस्मित हो गए और सौरभ गोसाई की कुछ कुछ पहचान रहे हैं कि क्या होने वाला है अब कह दी है अद्विताचार्य ने तो अब महाप्रभु अब बहुत दिन पृथ्वी के ऊपर विराजमान प्रकट रूप में विराजमान नहीं रहेंगे ये समझ गए इसलिए सौरू गोसाई का मन कुछ बेमन हो गया है कुछ संकुचित हो गया है दुखी हो गए सही दिन हईते प्रभु आर दशाई और उसी दिन से श्री प्रभु की कोई दशा ही अद्भुत हो गई कुछ और ही दशा हो गई उस दिन के बाद में कृष्ण विच्छेद दशा बढ़ गई। श्री कृष्ण के बेयोग की जो दशा थी कृष्ण से वो उल्टी दुगनी बढ़ गई है उन्माद प्रलाप चेष्टा करे रात्रि दिन महाप्रभु दिन रात उन्माद कभी पुकार रहे हैं हे प्यारे कहां हो कहां हो प्रलाप उन्माद और प्रलाप इनकी चेष्टा रात्रि दिन श्री महाप्रभु करने लगे और फिर महाप्रभु का अपना सारा जो दैनंदिनी क्रम था दिन का जो क्रम था वो दिन का क्रम सब अस्त हो गया राधा भावा बेशे विरह बाघे अनुक्षण श्री राधिका भाव में युक्त होकर के महाप्रभु का विरह दिन रात बढ़ता हुआ चला जा रहा है आचंबित स्पुर कृष्ण मथुरा गमन एक श्रीमन महाप्रभु के हृदय में अब कृष्ण के मथुरा गमन की जो बाहर बात है वो स्फुरित हो आई कृष्ण के मथुरा गमन करने की जो लीला है वो स्फुरित हो रही और उस समय महाप्रभु में उदघूर्णा दशा इल, उन्माद लक्षण महाप्रभु को उस समय चक्कर आने लगे उद्घूर्णा मन घुमेड़ उस घुमेड़ की जो दशा है वो महाप्रभु में उत्पन्न हो गई और उन्माद के लक्षण पागल पने के लक्षण श्रीमन महाप्रभु में प्रकट होने लगे व्यावहारिक दृष्टि से जो उन्माद है वो उन्माद के लक्षण महाप्रभु में दिखने लगे हैं रामानंदे गोला धौरी करे प्रलपन श्री रामानंद का गला पकड़ करके महाप्रभु रोते हैं और रोते हुए कह रहे हैं कभी स्वरूप के गले पकड़ करके बैठ जाएं और गलबैया डाल करके स्वरूप से पूछने लगे कि अपना सखी मान करके कृष्ण कहाँ हैं कृष्ण कहाँ हैं अरे सखी मुझे बता दे ऐसा कहकर के, के कभी राबा राय रमानंद कभी श्री स्वरूप दामोदर इनको अपनी सखी मान करके महाप्रभु बार बार पूछते हैं पूर्व एन विशाखा के राधे का पूछला से श्लोक पढ़े प्रलाप लगा। पहले श्री विशाखा से जैसे श्री राधे का पूछ रही हैं, उसे ही श्लोक को पढ़ करके महाप्रभु प्रलाप करने लग गए उसी श्लोक को पढ़कर के महाप्रभु प्रलाप कर रहे हैं सखी बता ये एकदम उदूर्ण दशा है घुमेड़ आ रही है और उन्माद की दशा में पूछ रहे हैं कि कौन नंद कुलचंद्रमा चंद्रमा क्वा शिखी चंद्र का कालंकृति ही क्वंद मुरली नील दुति ही को रास रस तांडवी सखी जीव रक्षौषधि निधिर मम श्रोत महा कत का दिग्विधि अरि सखी नंद कुल चंद्रमा कहा है कहां है श्री विजराय नंद उनके कुल के चंद्रमा कहा हैं परंतु यहां पर विरह की दशा होने के कारण रसाभास नहीं है अन्यथा गुरजनों का नाम नहीं लिया जाता है भारतीय परंपरा में ससुर का नाम भी नहीं लेते हैं परंतु तो श्री राधारणी बिह में व्याकुल होती हैं तब कहने लगती हैं को कुल चंद्रमा नंद के कुल के चंद्र कहाँ हैं बड़ों का गुरजनों का ससुर का नाम भी लेकर के कह रही है और इसमें कहीं रसाभास नहीं है ये विचार रसिकनों ने विचार किया है कि उस समय ये कहना ये कहीं रसाभास की स्थिति नहीं है क्योंकि व्याकुलता में ऐसा कहने लगती हैं सामान्यता छपा करके कहती हैं नाम लेती हैं पति का नारीगण आर्य पुत्र कहाँ है आर्य माने ससुर उनके पुत्र तो आर्य पुत्र शब्द का प्रयोग करना चाहिए परंतु यहां नंदकुल चंद्रमा नंद बाबा का नाम ही ले रही है साक्षात तो ये व्याकुलता में सब भूल जाती हैं सारी मर्यादाएं छूट जाती अरिशी को शिख चंद्र का लंकृति ही मस्तक के ऊपर मयूर मुकुट के अलंकार को धारण करने वाले मयूर मुकुट को धारण करने वाले वे श्री कृष्ण कहाँ हैं कहां है कहां? तो नंदकुल के चंद्रमा कहा हैं शिखचंद्र का लंकृति माथे के ऊपर जिन्होंने मयूर मुकुट धारण कर रखा है वे श्री श्याम सुंदर कहां है को मंत्र मुरली रवा जिनका मुरली रव परम गंभीर है ऐसे मुरली रब वाले वे श्री श्याम सुंदर कहां है मुरह माने विरह उसको जो लीन कर दे उसका नाम है मुरली अर्थात विरह को दूर करने वाले वे श्री श्याम सुंदर कहा है जो बड़ी गंभीर मुरली को बजाते कौन सुरेंद्र नील ज्योति बोले वे सुरेंद्र माने इंद्र के समान नील कांति वाले वे कहा हैं इंद्र के समान नील कांति वाले माने बादल के समान मेघ के समान नील कांति वाले वे श्री श्याम सुंदर कहां हैं कहां है कौन रास रस तांडवी रास रस में नृत्य करने वाले श्री श्याम सुंदर कहाँ है जहां स्वयं परम परम दुर्लभ होकर के जो रास उस रास रस के तांडवी रास रस में नृत्य करने वाले वे श्री श्याम सुंदर कहाँ है क सखी जीव रक्षा मेरे प्राणों की रक्षा करने वाली औषधि के समान वे श्री श्याम सुंदर कहाँ है निधिर मम वे वे मेरी निधि हैं हैं मेरे परम प्यारे विधिम सहां गए गए मैं कैसे रहूंगी कबत हंत, हंत हंत मने अरेवत अब मैं कैसे रहूंगी फिर कह रही है हादिक विधिम अरे विधाता तुझे धिक्कार है तूने मेरे प्राणों को ही मुझे मुझसे छीन लिया अब श्री महाप्रभु ने ये जो श्लोक पढ़ा ये मथुरा गमन के समय श्री ब्रज गोपिकागणों की जो विलाप राधा राधारानी का जो विलाप है विशाखा के गले को पकड़ करके जैसे श्री राधा का विलाप कर रही हैं, उस विलाप का यहां वर्णन किया गया है श्री ललित माधव नाटक की एक बहुत बड़ी विशेषता रही कि उसके तीसरे अंक में श्री श्याम सुंदर जिस समय मथुरा जाते हैं उस समय विरह की जितनी भी दशाएं हैं उन सारी दशाओं का वहां बड़ा लंबे लंबे विस्तार के साथ में वहां पर वर्णन किया है उस प्रलाप का बहुत विलाप के साथ में विस्तार के साथ में वहां वर्णन है और प्रत्येक दशा का उस विरह में वर्णन है तो वो विरह की सारी अवस्थाएं वहां पर प्रलाप के द्वारा लंबा प्रहलाप है बहुत लंबा तो उसी श्लोक को कह रही हैं और प्रिया जी के इसी श्लोक का श्रीमद महाप्रभु आज गायन कर रहे हैं कि कुल दुख कृष्ण तहां पूर्ण इंदु श्री ब्रजेंद्र नंद बाबा का कुल ही मानो क्षीर समुद्र था और क्षीर समुद्र को मतने पर जैसे पूर्ण चंद्र का उदय हुआ इसी प्रकार श्री नंद बाबा के वंश में श्री कृष्ण चंद्र का जन्म हुआ है जन्म किल जगत उजोर चंद्रमा ने जैसे उदित हो करके संपूर्ण जगत का प्रकाश किया जगत को प्रकाशित कर दिया चांदनी से इसी प्रकार जन्म कैल जगत उजोर श्री महाप्रभु ने भी श्री कृष्णचंद्र ने भी जन्म लेकर के संपूर्ण जगत को उज्याला बना दिया कांत्यामृत येवा पीबे निरंतर पिया जिये नयन चकोर अब चंद्रमा की एक विशेषता है परंपरित रूपक है कि चंद्रमा की चांदनी को पी करके ही चकोर जीता है तो वो कह रहे हैं कांत्यामृत येवा पीवे श्री कृष्ण की श्रीअंग की कांति उसके अमृत को जो पान कर रहा है ऐसे ब्रजनयन चकोर ब्रजनों के नयन हो गए चकोर और वो कृष्ण की अंग कांति के माधुर्य का पान कर रहे हैं हाय उसके बिना मैं कैसे जीवंगी कैसे जीवंगी मेरा पाथे ही वो है मेरी जीवन यात्रा का आधार ही श्री कृष्ण का माधुर्य है और कृष्ण अब दूर चले गए जा रहे हैं हाय मैं कैसे जीऊंगी कैसे जीऊंगी तो कांत्यामृत ये वह पीवे कि जो ब्रजवासी जन ये वह माने जो भी ब्रजवासी जन उस कांति के अमृत को पिएं निरंतर पिया जिये उस अमृत को पीकर के ही वे जीते हैं जीते हैं ब्रजनयन चकोर ब्रजजनों के नेत्र चकोर उस कांति को पान करके ही जीते हैं आगे कह रहे हैं सखी हे है। को था कृष्ण को रहा दर्शन अरे सखी कृष्ण मुझे अपना दर्शन कहां कराएंगे कहा कराएंगे कृष्ण का दर्शन में कहा करूंगी क्षण न देखी लेख श्री कृष्ण के मुख एक क्षण के लिए भी यदि मैं देख लू तो चैन पड़ जाए और एक क्षण के लिए भी यदि वो दूर हो जाए तो ना देखी ले फाटे मेरा हृदय फट जाता है बुक माने हृदय तो एक क्षण के लिए भी यदि कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाती हूं तो मेरा हृदय फट जाता है ये महाभाप का लक्षण यहां पर प्रकट हो रहा है कि निमेशा सहता पलक का झपना वो भी असहनी हो जाए शीघ्र दिखाओ ना जीवन अरे सखी मुझे प्यारे को दिखा दे दिखा दे प्यारे कहा हैं था मेरा ये जीवन नहीं रहेगा जीवन नहीं रहेगा और उस समय सारी सखी कह रही हैं कि शांतम पापम अरे सखी ऐसे अपशकुन के बचन मत कह मत कह ऐसे बचन मत कह मत कह ब्रजे रमणी कामार्क तप्त कुमुदनी निज करामृत दिया दाम अरे प्यारे तू कहा है कहां हैं ब्रिजे रमणी हम ब्रज की रमणी केवल तेरा दर्शन करके ही जीने वाली हैं हम रमणी मानो कुमुदनी हैं कामार्क तप्त कुमुदनी हम काम रूपी सूर्य से व्याकुल होकर के कुमुद् हैं तो कुमुदनी रात्रि के समय खिलती है सूर्य से के प्रकाश में वो मुरझाई हुई रहती है परंतु रात्रि के समय चंद्रमा उनकी चांदनी को पाकर के कुमुदनी खिल जाती है दिन में बंद हो जाती है तो यहां पर हम भी ब्रिज की जो रमणी गाने हैं वे काम रूपी सूर्य उसके ताप से मुरझाई हुई बंद हुई कुमुदनी के समान है श्याम सुंदर हो गए चंद्रमा जो नंद बाबा के क्षीर समुद्र से उत्पन्न हुए और कांति अमृत को पिलाकर के जितने भी चकोर हैं ब्रिजवासियों के उनको वे सुख देने वाले हैं तो चंद्रमा का एक गुण है क्षीर समुद्र से उत्पन्न होता है चंद्रमा का एक दूसरा गुण है कि वो कांति से युक्त जो किरण आती हैं उन किरणों से चकोर के चकोर को आनंदित करता है चंदा और चकोर की प्रीति है फिर श्री चकोर जो है ये चंद्रमा जो है वो कुमुद् को खिलाने वाला है उसका एक अंध गुण है कुमुदनी को खिलाने वाला तो यही ब्रजे रमणी कामार्क तप्त कुमुदनी ब्रज की जितनी भी रमणी हैं वे मानो काम रूपी सूर्य से कामदेव रूपी सूर्य से मुरझाई हुई उसके बिरह के कारण कामदेव ने जो ग्रह उत्पन्न किया उस विरह के कारण मुरझाई हुई कुमुदनी के समान है और चंद्रमा जैसे अपने किरण रूपी हाथ से कुमुदनी को खिलाता है कुमुदनी को जागृत करता है इसी प्रकार निज करामृत दिया दान कर शब्द के दो अर्थ कर माने हाथ और कर माने किरण तो चंद्रमा अपनी किरण से कुमुदनी को दान प्रदान करता है प्रफुल्लित करे यही कहा मोर चंद्र से ही अरे मुझ कुमुदनी को जो प्रफुल्लित करेगा वो मेरा चंद्रमा कहा गया मेरा चंद्रमा कहा गया दिखाओ सखी राख मोर प्राण अदी सखी मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए एक बार उस चंद्रमा का मुझे दर्शन करा दे चंद्रमा का दर्शन किए बिना मैं कुमुदनी जीवित नहीं रह पाऊंगी इसे दिखाओ सखी राख मोर प्राण अरी सखी दिखा मेरे प्राणों की तू रक्षा कर मेरे प्राणों की रक्षा करती हुई तू बिराजमान हो किसी वस्तु के द्वारा हृदय में कोई भाव प्रकट होता है परंतु भाव को अभिव्यक्त करने के लिए दूसरा जो स्टेप आता है वो उसमें कहीं कल्पनाएं जोड़नी पड़ती हैं और कल्पनाओं को जोड़ने के लिए किसी न किसी तीसरा स्टेप आता है कि बिंब का सहारा लेना पड़ता है तो भाव कल्पना बिंब ये तीन स्टेप हैं और उनको फिर भाषा के द्वारा कहीं व्यक्त किया जाता है अभिव्यक्ति करना ये कविता का चौथा सोपान है तो प्रथम सोपान में कोई वस्तु कोई भाव प्रदान करती है यहां श्री कृष्ण उनका स्मरण एक भाव प्रदान कर रहा है भाव प्रदान करके उसको अभिव्यक्त करने के लिए कोई कल्पना चाहिए कल्पना के लिए कोई बिंब चाहिए तो उसमें श्री श्याम सुंदर को बना दिया चंद्रमा अपने आप को बना दिया कुमुद् बिजनों को बना दिया चकोर और श्री श्याम सुंदर के जो श्री हस्त, उनको जब तक हम अपने माथे के ऊपर धारण नहीं करेंगी तब तक हमको चैन नहीं पड़ेगा तो तप्त सरसिंक भागवत में जैसे कहा ऐसे यहाँ कह रहे हैं तंदो निदे कर बंधो हे तू हमारे माथे के ऊपर अपने श्रीहस्त को रख तो अरी सखी मैं जिससे प्रफुल्लित होती हूँ एक कुमुदनी जैसे चंद्रमा की किरणों से प्रफुल्लित होती है इसी प्रकार मैं प्रफुल्लित हो रही हूँ अरे सखी मुझे उस चंद्र का दर्शन कर मेरे प्राणों की रक्षा कर प्राणों की रक्षा कर कहा से मेघे चूड़ उखी वो मेरा प्यारा कहां है कहां है जिसके चूड़ार थान जिसने अपने केशों को जूड़ा के रूप में ऊंचा बांध रखा है और उस जूड़ा के ऊपर उसने मयूर मुकुट बांध रखा है तो कहा से चूरा चूड़ा के स्थान पर चूरा पर मूड़ा है उस जूड़े के स्थान पर शिख पिछेर उड़ांग मयूर मुकुट उसने बांधा है उस शिखर जूड़ा के बीच में उसने मयूर पिछे कहीं खोंस रखा है और उस मयूर पुच्छ की उड़ान हो रही है आई वो मयूर मुकुट ऐसा लगता है जैसे नव अब कैसा लगता है ये कल्पना कहीं सोच रही है कल्पना के साथ ही साथ फिर बिंब पकड़ा कल्पना को कहीं प्रकट करने के लिए कोई इमेज पकड़ी कोई बिंब पकड़ा कि नव मेघ येन इंद्रधनु उस समय उस मयूर मुकुट की स्थिति ऐसी जैसे नए मेघ के बीच में इंद्र धनुष की शोभा हो रही हो जो मयूरपुच्छ है उसमें भी अनेक अनेक रंग और श्री श्याम सुंदर के जो केश हैं वे सुंदर नए मेघ के समान हैं और उनके बीच में वो इंद्र धनुष के समान सतरंगी मयूरपुच्छ शोभा को प्राप्त हो रहा है पीतांबर तरद्युति मुक्तमाला बक पांति श्याम सुंदर यदि मेघ हैं नव मेघ हैं तो मेघ में तो बिजली होती है यहां बिजली क्या है बोले पीतांबर तड़ दुति प्यारे ने जो पीतांबर धारण कर रखा है वही मानो बिजली की अपूर्व से चमक है चपला की चमक है विद्युत की चमक है बादल के बीच में बिजली होती है मुक्त माला बक बकपांगती बादल के बीच में कहीं बगुले भी पंक्ति बना करके उड़ते हुए शोभित होते हैं यहां पर बगला कौन है मोती की जो माला धारण कर रखी है वही बग, बगले के पंक्ति के समान बगलों की पंक्ति के समान शोभा को प्राप्त हो रही है श्याम सुंदर का नील वर्ण और उसके ऊपर मोती की माला बगुल की पंक्ति के समान सुशोभित हो रही है नवाम बुद्ध जिन्ह श्याम तनु जैसे नीले बादल के ऊपर अपूर्व से बगलों की पंक्ति शोभा को प्राप्त होती है ऐसे ही नए बादल के समान श्याम सुंदर का बक्षस्थल और उस बक्षस्थल पर मोती की माला बगले की पंक्तियों के समान शोभा को प्राप्त हो रही है नवाम्बुद जिनी शाम तन नए अम्बुद माने बादल उसमें जैसे बगुल की पंक्ति इसी प्रकार श्याम श्रीअंगम के ऊपर मोती की माला शोभा को प्राप्त हो रही है एक बार यार नोने लागे सदा तार हृदय जागे श्री वो श्याम सुंदर की शोभा जो नीले मेघ के समान श्याम सुंदर है उनकी शोभा एक बार जिसके नेत्र में लग जाए सदा तार हृदय जागे उनके हृदय में वो शोभा सना जागती ही रहेगी एक बार जिसके नयन में लग जाए उसकी शोभा सना जागती रहेगी कृष्ण तनु ये न आम्र आठा श्री कृष्ण का जो शरीर है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अरे सखी श्याम तनु वो ऐसा लगता है जैसे आम के कांटे के समान है जैसे आम का काटा किसी के चुभ जाए वो एक बार निकलता नहीं है भीतर जो घुस गया है वो धीरे से निकलेगा नहीं ऐसे ही अरे सखी कृष्ण तनु ये ना आम्र आठा कृष्ण का शरीर ऐसा है जैसे कोई आम का कांटा ही हो नारियण मन पेशे हाय यत्न नाही बहेर आए तनु न से आ कुर कांटा वो नारियन मन पेशे हाय श्याम का की शोभा नारी के हृदय में उसी प्रकार चुभ गई है चुभ जाए तो नारियण मन पेशे आए यत्न ना ही बहेर आए वो कांटा एक बार चुभ गया तो यत्न से वो बाहर नहीं आता है वो एक बबूल के काटे के समान है एक टेढ़े कांटे के समान है तो वो शाम के शरीर में एक बार लग गया तो फिर वो बाहर नहीं आता है वह तो अनेक प्रयत्न करने पर भी बाहर नहीं आ रहा है तो सियाकुल का वह कांटा है सियाकुल का कांटा एक सियाकुल कांटेदार वृक्ष है जिसका कांटा टेढ़ा होता है तो घुस तो जाता है टेढ़ा होकर के घुस तो जाता है परंतु तो फिर जो बंदर या जो भी है वो उसको जो निकालने का प्रयास करता है क्योंकि वो टेढ़ा है इसलिए निकालने में बड़ा कष्ट देता है और निकाल, निकलता नहीं है और जो जो निकाला होते हो, पीड़ा और अधिक बढ़ती है श्री महावाणी जी में इसी सियाकुल के कांटे की ग्रह में श्री प्रिया जी के ब्रह में वहां पर वर्णन किया गया कि शाखा मृग उनके हाथ में घस गड़ा हुआ यह का कांटा है शाखा कहते है बंदर कभी कभी बंदर जब श्याकुल में जो कांटा है उस कांटे के वृक्ष के आसपास जाए और अन्यने में उसके काटा गड़ जाता है तो बंदर तड़फता है और उसको दांत से पकड़ के खींचता है और दांत से पकड़ के खींचे तो वो और भी पीड़ा हो देता है और ऐसा होता है कि वो बंदर कहीं बैठ नहीं पाता है चैन से नहीं बैठ पाता है और एक दिन ऐसा आता है कि वो उसका हाथ सूज जाता है कांटा कांटा निकलता नहीं है वो कांटा उसके प्राणी ले लेता है तो यहां उसी सियाकुल के कांटे की बात कह रही हैं टेढ़ा जो कांटा है वो टेढ़ा कांटा घुस तो गया और घुस करके टेढ़ा हो गया परंतु तो उसको निकालने में बड़ी चसुराई चाहिए निकालने में ये टेढ़ा करके ही उसको निकाला जाए घुमा करके निकाला जाए तब तक तो निकल जाएगा और ये तो उसको सीधा खींचता खींचा जाएगा बंदा उसे सीधा ही खींचता है तो उसको महा कष्ट होता है और अंत में बंदा समाप्ति हो जाता है तो यहां पर किशोरी जी कह रही है नारी मन पैसे हाय यत्न नाही वह राय जैसे आम्र काटा या का कांटा से का, आम का नहीं वो आम कहने का मतलब है तो का काटा, जैसे एक बार भीतर घुस तो जाता है परंतु फिर निकालना उसका बड़ा कठिन है सीधा कांटा बबूल इत्यादि का काटा तो सीधा कांटे से कांटे को निकाला जा सकता है परंतु सियाकुल कांटा क्यों टेढ़ा होकर के भीतर फंसा हुआ है इसलिए वो नहीं निकलता है तो तन नहीं सेया कांटा से नारी के हृदय में बाहर भीतर घुस गया है और बाहर निकल नहीं रहा है जैसे सेया कुल का कांटा हो चुप जाने पर निकालना बड़ा कष्टकर होता है जानिया तमाल द्युति इंद नील समका अभी सखी जानिया तमालत दुति मैं जान गई श्री श्यामसुंदर वे तमाल के समान नील कांति के हैं जैसे तमाल वृक्ष नील कांति का होता है नील तमाल इसी प्रकार जानिया मैं उस मैंने उनको पहचान लिया है नील इंद्र नील सम कांति उनकी अंग कांति इंद्र नील नीलम के रत्न के समान उनकी कांति है सही कांति जगत माता है वो कांति संपूर्ण जगत को मतवाला कर देती है तो इंद्र नीलमणि विग्रह होकर के श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं, परंतु इंद्र निर्मणी कठोर होती है ये परम सुंदर हैं, इंद्र निर्मणि में सुगंध नहीं होती है नीलम में परंतु यहां परम परम सुगंध विराजमान तो जनिया तमाल दुति इन नील सम कांति जान गई जान गई वे तमाल के अंग कांति वाले हैं इन नीलमणि के समान कांति वाले हैं यही कांति जगत माता है ये कृष्ण की अंग कांति सम्पूर्ण जगत को मतवाला कर देने वाली होती है माता है? मतवाला कर देने वाली होती है श्रृंगारस ताते छानी ताते चंद ज्योत्ना सानी जान विधि निर्मलता है अभी सखी ऐसा लगता है कि विशुद्ध श्रृंगार रस जो है तो श्रृंगार रस ताते छानी श्रृंगार के रस को किसी ने चंद्रमा की चादनी उससे उसके साथ में मिला दिया है रस को उसके साथ में मिलाया है ताते चंद्र ज्योत्ना सानी तो श्रृंगारस जो है उसको जैसे किसी ने शुद्ध किया छानी माने शुद्ध किया और शुद्ध करके चंद्रमा की ज्योत्ना के साथ में उसको मिला दिया है जान विधि निर्मलता है यह विचार करते हुए कि चंद्रमा की चादनी बड़ी निर्मल है विधाता ने ऐसे श्रृंगार रस उसको ही छान करके शुद्ध करके और चंद्रमा की ज्योत्मा के साथ में मिला करके ज्ञान विद है इस श्रृंगार रस को अत्यंत निर्मल बनाया और श्री श्याम सुंदर श्रृंगार रसराज मूर्ति होकर के विराजमान है तो श्री श्याम सुंदर श्रृंगार रस मूर्ति होकर के विराजमान है जानिया तमाल दुति अरी सखी उन्होंने तमाल की दुति को भी मैं उनको पहचान गई अथवा जीतिया तमाल दु, दुति उन्होंने तमाल की द्व्युति को भी जीत लिया है इंद्र नील सम कांति, इंद्र नील के समान उनकी कांति है यही कांति जगत माता है और यह कांति संपूर्ण जगत को मतवाला बना देने वाली है रस ताते छाने इन्होंने इन्होने रस को जैसे विधाता ने रस को ही छाना है और रस को छान करके ताते चंद ज्योत्ना सानी चंद ज्योत्ना के साथ में उसको मिलाया और मिलाकर के जानविद निर्मल ताए विधाता ने श्री कृष्ण के निर्मल शरीर को ऐसे श्रृंगार रस को छान करके चंद्रमा की ज्योत्ना में मिलाकर के श्री कृष्ण के शरीर की मानो रचना की है कहां से मुरली ध्वनि भर गर्जित जिनी श्याम सुंदर की मुरली ध्वनि कहां है कहां है अरे सखी भर गर्जित जिनी आज ऐसा लगता है जैसे नया अभ्रमाने बादल जैसे नया बादल गरज रहा हो जगदा कर आज इस बादल के गर्जन को सुनकर के जगत आकर्षित हो जाता है संपूर्ण जगत ही जैसे आकर्षित हो जाता है जैसे बादल की ध्वनि को सुनकर के पपीहा पियू पियू कहकर के पुकारने लगता है इसी प्रकार जगत को ये बादल की ध्वनि ये आकर्षित कर देने वाली है उठितय ब्रजन उस मेघ ध्वनि को सुनकर के शामचंद्र की वेणु ध्वनि को सुनकर के वृजजन गोपी गण उठ करके जाती हैं। दूषित चातक गण जैसे कोई चातक पपी आई बादल की गर्जन को सुनकर के उस ओर देखते हुए चौच फैला करके बैठ जाए खुले में आकर के बादल के रस का पान करने के लिए बैठ जाए आस पिए कांति अमृत धार और कांति रूपी अमृत की धार को सौंदर्य रूपी अमृत की धार को वह चातक निरंतर पान कर रहा है क्या सुंदर कविता शाम सुंदर को चंद्रमा बनाया और चंद्रमा से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबों को परंपरित रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया रूपक तीन प्रकार का है एक रूपक है सामान्य रूपक निरंग रूपक दूसरा है सांग रूपक और तीसरा है परंपरित रूपक तो जहां कोई अंग का वर्णन नहीं किया जाए रूपक कह दिया जाए वहां पर है निरंग रूपक जैसे चरण कमल बंदों हरेराई श्री श्याम सुंदर के चरण कमलों की हम वंदना कर रहे हैं केवल कमल कह दिया उसके अंगोपांग को नहीं बताया जहां सांग रूपक है सांग रूपक में यदि श्याम सुंदर तमाल वृक्ष हैं श्याम सुंदर यदि हैं, तो होने पर पहले सांग रूपक का वर्णन किया कि मेघ में बिजली होती है बिजली क्या है यहां पर गुल है मेघ में बगुला की पंक्ति होती है यहां पर बगुला की पंक्ति क्या है बगला की पंक्ति ही मोतियों की माला है मेघ जो है उनमें अपूर्व से इंद्र होता है या मयूर मुकुटी ही इंद्रधनुष है योग्य हो सांग रूपक माने मेघ के अंग उपांगों का वर्णन करना अपरंपरित रूपक मेघ है तो मेघ के साथ में कहीं जो पपिया है वो पपिया भी होगा पपिया मेघ से प्रीति करता है तो एक है तो एक से संबंधित दूसरा रूपक उसको यहां पर निरूपण किया जा रहा है श्री श्याम सुंदर का जो स्वरूप वो मानो इंद्र नीलमणि की कांति से विधाता ने बनाया है ऐसा सुंदर वो स्वरूप है और वो मेघ कांत्य रूपी अमृत उसकी वर्षा कर रहा है जिसे गोपियों के नेत्र रूपी और जगत के नेत्र रूपी चातक उसका निरंतर निरंतर प्यासे हो करके पान कर रहे हैं तो उठ धाए ब्रजन त्रिषि चातक गौण ब्रजन उठ करके त्रिषि चातक के समान उस अमृत का पान कर रहे हैं आस पीए का, कांत्य अमृत धार और उसके पास में आकर के कांत अमृत की धार का वे पान करते हुए विराजमान होते हैं मोर से कला निधि पुराण रक्षा बहुषधि अब अन्य रूपक को दे रहे हैं वे कला निधि चंद्रमा ही मेरे लिए मोर से ही कला निधि वे मेरे लिए कला निधि हैं अब कुछ औषधि ऐसी होती है जो कि अमुख तिथि और अमुक नक्षत्र में ही यदि उनका चयन किया जाए तो वे असर करती हैं तो जो औषधि के तत्व को जानने वाले हैं वे निश्चित मुहूर्त में उन औषधियों को चयन करते हैं और निश्चित मुहूर्त में ही उनको रोगी को प्रदान करते हैं तो यहां पर कह रहे हैं श्याम सुदर यदि कला निधि है चंद्रमा हैं तो उनके पास में प्राण रक्षा मऊषधि मेरे प्राणों की रक्षा करने वाली मऊषधि महा औषधि उनके पास में विराजमान है विराजमान है श्याम सुंदर मेरे सरोम परम परम प्यारे होकर के विराजमान हैं है दे तहा देख कहा जीवने हाय यदि श्याम सुंदर के बिना मैं जीऊंगी तो मेरे जीवन को धिक्कार है धिक्कार है दे जिये यदिंदर के बिना मैं जीव तो धिक जीवन है मेरे जीवन को धिक्कार है विधि करे एक विडंबन हाय विधाता मेरे साथ में ऐसी हंसी कर रहा है मुझे इतनी विडंबना में विडंबना ने कठिन परिस्थिति में मुझे ऐसी उपहासास्मक और कठिन परिस्थिति में वो डाल रहा है तो विधि करे एक विडंबन विधाता मेरे साथ में ऐसी विडंबना कर रहा है माने इतनी मेरे मेरे साथ में स्थिति लिए उपस्थित कर रहा है यहां विधाता का तात्पर्य सामान्य ब्रह्मा नहीं है हम लोगों के लिए तो ब्रह्मा है विधाता परंतु यहां लीला में जहां विधाता का शब्द आया वहां लीला शक्ति ही विधाता तो शक्ति मेरे साथ में ऐसी विडंबना कर रही है मेरे साथ में ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न कर रही है कैलिमिटी मेरे साथ में वैसी उत्पन्न कर रही है विषम परिस्थिति उत्पन्न कर रही है ये न हाय यदि श्याम सुंदर के बिना मैं जीवंगी तो मेरे जीवन को धिक्कार है और ऐसा जीवन अनेक अनेक विडंबनाओं को कठिनाइयों को ही मेरे लिए उत्पन्न करेगा ये जन जीते नहीं चाहे तारे के अरे विधाता जो व्यक्ति जीना ही नहीं चाहता है कृष्ण के बिना मैं जीना ही नहीं चाहती मुझे तू क्यों आयु प्रदान कर रहा है मुझे क्यों तू जिला रहा है विधि प्रति उठ क्रोध शोक और ऐसा कहते कहते श्रीमद महाप्रभु में विधाता के प्रति क्रोध और शोक उत्पन्न हो जाता है विधाता के प्रति क्रोध करने लगते हैं और विधिर करे भरसम कृष्ण दे आलोहन आलूँ, आलोहन श्री महाप्रभु विधाता की भर्सना करने लगते हैं कृष्ण को उलाहना देने लगते हैं कृष्ण जो हैं उनको उलाहना देने लगते हैं विधाता की भर्सना करने लगते हैं और पहले भागवते इस श्लोक और भागवत के इस श्लोक को श्री महाप्रभु उस समय पढ़ने लगते हैं तो पहले महाप्रभु ने पढ़ा को नंदकुल चंद्रमा इस श्लोक को पढ़ा और चंद्रमा के स्वतंत्र रूपक चंद्रमा का सांग रूपक और परमपरित रूपक इन तीनों रूपों के भेदों का निरूपण किया और ऐसा कहते कहते महाप्रभु में उस समय कहीं क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ और क्रोध के भाव को उत्पन्न करके भागवत के इस श्लोक को श्री महाप्रभु पढ़ने लगे अहो विधात स्तम न क्वचिदया संयोज्य मैत्रिया प्रणेन देना कृतार्थान विनोक्ष पार्थकम विचेषतम या विक्रीतम भक्त चेष्टतम यथा अरे विधाता तुझे जरा भी दया नहीं है तुझमें तनिक दया का, का स्पर्श मात्र भी नहीं है संयोज्य मैत्र अप्रेण देहना तू पहले तो प्रेम के साथ में प्रेम द्वारा मैत्री स्थापित करके जीवों को प्रेम से जोड़ता है मैत्री की रस्सी से मित्रता की रस्सी से तू प्रेमी जनों को संयोज मींच करके मिलाता है और तांसा कृतार्थान और अभी उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को परम सुख को भी प्राप्त नहीं किया वे अतार्थ हैं बीच में ही उनको विनयक्ष बीच में ही तू उनको वियोग प्राप्त करा देता है विचेषतम तेरभ चेष्टतम यथा तेरी दशा वैसी ये है जैसे कि कोई बालक चार खिलौनों को इकट्ठा करता है पहले तो बड़े आसक्ति के साथ में प्रयास के साथ में चार खिलौनों को इकट्ठा करता है और फिर उन्हें लात मार देता है कोई खिलौना कहीं जा रहा है कोई खिलौना कहीं जा रहा है तो तेरी दशा उस बालक के समान है जिसने खिलौनों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फिर उनको बिखेर देता है ऐसे ही अरे विधाता तेरी दशा बालक से भी गई बीती है तुझे जरा भी दया नहीं है और दया होगी क्यों तेरा जन्म जल कमल से हुआ है इसलिए तुझमें ममता नहीं है माता पिता से होता जन्म तो तुझमें ममता होती तेरा तो जड़ कमल से जन्म है इसलिए तुझ ममता नहीं है जड़ व्यक्ति में ममता नहीं होती है ऐसे ही अव विधाता सबने जरा भी दया नहीं है संयोज्य मैत्र देना तू मैत्री की डोरी से प्रेम से प्राणियों को पहले परस्पर मिलाता है और वे कृतार सिद्ध हो इसके पहले ही अकृतार्थ स्थिति में ही उनको दूर कर देता है तेरी दशा विचेषतम तेरव चेष्टतम यथा अर्भक के समान तेरी ये दशा है अब श्री महाप्रभु इसी श्लोक इस की आगे व्याख्या करते हैं इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं कि न जानिस प्रेम धर्म व्यर्थ करिस परिश्रम तोर चेष्टा बालक समान अरे विधाता तू प्रेम के धर्म को नहीं जानता है विधाता को उल्लाहना दे रही है कि तू प्रेम के धर्म को नहीं जानता है व्यर्थ कर परिश्रम व्यर्थ में परिश्रम करता है सृष्टि करने का प्रेम के धर्म को तू जानता नहीं है कि प्रेमी प्रेमी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है तोर चेष्टा बालक समान तेरी जितनी भी चेष्टाएं हैं वे बालक के समान हैं। तोर यदि लाग पाईए, तबे तोरे शिक्षा दिए यदि कहीं घूमते फिरते मुझे तू मिल जाए अरे विधाता मुझे राधिका को यदि तू मिल जाए तो तोरे शिक्षा दिए मैं तुझको भी शिक्षा प्रदान करूंगी के एमन ये ना विधान खबरदार ऐसा विधान मत किया कर प्राणियों को पहले मिलाए और अकृतार्थ अवस्था में ही तू उनको दूर कर दे ऐसा मत किया कर अरे विधि तो बड़ निष्ठुर अरे विधाता तू बड़ा निष्ठुर है अन्योन दुर्लभ जन प्रेम को राय सम्मिलन पहले तो दुर्लभ जनों को एक दूसरे से मिलाता है जिनका मिलना कठिन कोई कहीं है कोई कहीं कहीं है परंतु पहले तो दुर्लभ जनों को तू मिलाता है और उनमें प्रेम उत्पन्न करता है और अकृतार्थान केन कौरिश दूर जो अकृतार्थ हैं उनको फिर दूर क्यों कर देता है उनका अभी मन भरा भी नहीं है एक दूसरे से मिलने से और उनको दूर कर देता है अरे विधि आकरण अरे विधाता तू बा आकरोण है देखाईया कृष्णानंद एक बार तूने कृष्ण के मुख को मुझे दिखाया और नेत्र मन लोभाई अमार मेरे नेत्र इनको लोभाया है और क्षण कौरित पान मैं एक क्षण के लिए ही तो प्यारे की रूप माधुरी का पान कर पाई और कार्य निर्थान तू ने मुझे प्यारे से दूर कर दिया और यहाँ पटक दिया प्यारे कहीं दूर चले गए मैं यहां पड़ी हुई हूं सो एक क्षण में पान कर रही थी इसी बीच में तू ने कार्यनल मुझे उस मिलन से दूर करके अन्य स्थान पर यहां पटक दिया प्यारे के साथ भी मैं नहीं रह सकी पाप कुल दत्तो अपहार तूने कितना बड़ा पाप किया है तुझे ध्यान रखना विधाता तुझे दत्तापहार का दोष लगेगा दत्तापहार का दोष कहते हैं उसे कि जैसे ब्राह्मण को कोई वस्तु दी दान की और फिर उसकी वस्तु को छीन लिया जाए उसको कहते हैं दत्तापहार दोष जिसको दे दिया अपने हाथ से दी गई वस्तु को ही उससे छीन लिया जाए कितना बड़ा दोष है तो तुझे दत्तापहारता का दोष लगेगा तूने मुझे प्यारे को दिया प्यारे को मुझे दिया और उन प्यारे को तूने छीन लिया तुझे दे करके छीनने का जो पाप लगता है अरे विधाता तुझे वो पाप लगेगा दत्तापहार दोष लगेगा अक्र करे तुम्हार दोष अमाय केन कर रोष यहा यदि कह दुराचार श्याम सुंदर यदि उस समय श्री प्रिया जी से कहें कि अक्रूर करो तुम्हारे दोष प्रिय मैं तो आपको छोड़ना चाहता नहीं हूं ये तो अक्रूर आकर के मुझे दूर ले जा रहा है दोष दो कंस को दोष दो अक्रूर को वो मुझे दूर कर रहा है अमाय केन कर रोष मुझे क्यों मेरे ऊपर गुस्सा करती हो यह कहो दुराचार ये दुरा दुराचार ये अक्रूर कर रहा है इसको पकड़ो श्री किशोरी जी कह रही हैं तुम अक्रूर मूर्ति धार बोले अरे विधाता तू ही अक्रूर की मूर्ति है अक्रूर यहाँ पर और कोई दूसरा अक्रूर नहीं है अरे विधाता तू ही अक्रूर की मूर्ति है कृष्ण ने नील चोरी करी तू कृष्ण को चोरी करके ले गया अंधेर नहीं छे व्यवहार किसी दूसरा ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है आप नार कर्म दोष तो वे रोष फिर कहने लगती है, अरे विमर्श कर रही हैं कि तेरा दोष नहीं है ये हमारा ही दोष है तेरे ऊपर काय को क्रोध करूं तो मेरे कर्मों का ही दोष है जो मुझे भोगना पड़ रहा है तो वो संबंध विदूर जो तेरे मेरे संबंध को दूर कर रहा है ये अमार प्राणनाथ एकत्र श्री कृष्ण हरिल निष्ठुर अरे मेरे कर्म को दोष दे रही हूं मेरे कर्मों को देखो कि जो मेरे प्राण नाथ थे जिनके साथ में मैं सना एक साथ रही पास पास रही श्री कृष्ण हर इन निष्ठुर उन कृष्ण को अरे निष्ठुर विधाता मुझे मुझसे हरण कर लिया दूर कर लिया ऐसा कहते हुए श्री गौर राय विषाद कर रहे हैं सब तज भज यारे सही आपने हाथ मारे मैंने स्वजनों का त्याग करके जिसको भजा था धर्म वेद इनकी मर्यादा को त्याग करके जिसकी सेवा की थी वही आज मुझे जे अपने हाथ से मारना चाहता है मुझसे दूर हो रहा है नारी बधेर कृष्ण नाही भय अरे कृष्ण तुझे नारी भय नारी के बध करने से भय नहीं लगता है तो कभी विधाता को दोष देती हैं कभी अपने कर्म को दोष देती हैं कभी कृष्ण को दोष देने लगती है क्या बात बलिहारी ये विरहिणी की जो दशा है वो निर्णय नहीं कर पाती है कहा जाऊं तो कह रहे हैं कि कर रहा है अरे कृष्ण तुझे जरा भी भय नहीं है पार लागे आमी मरी तेरे लिए तो मैं मर रही हूं और उलट ना चाहे हरी हाय तू मुझे प्राण बल्लभ करके मेरे प्राण आज जाना चाह रहे हैं तू मुझे पलट करके देख भी नहीं रहा है उलट ना चाहे पलट करके चाहे माने देखता तू मुझे देख भी नहीं रहा है क्षण मात्र भांगिल प्रणय तूने एक क्षण में ही प्रणय त्याग कर दिया कृष्ण केन करोष फिर कह रही हैं अरे कृष्ण को काय को दोष दूं कभी विधाता को दोष देती है कभी कृष्ण को देती हैं कृष्ण को काय को दोष दूं आपन दुर्दैव दोष मेरे दुर्भाग्य ही इसमें कारण है पाकि मोर ए पाप फल मैंने जो पाप किए होंगे उनके फल को ही आज मैं भोग रही हूं ये कृष्ण मोर प्रेमाधीन जो कृष्ण सदा मेरे प्रेमाधीन थे और प्रेमाधीन कहते थे वे ही आज उदासीन हो गए हैं मोर अभाग्य प्रवल ये मेरा अभाग्य है प्रवल अभाग्य है ऐसा कहते कहते एही मत गौर राय श्रीमंत महाप्रभु अनेक प्रकार से विलाप करते हैं और ये दो श्लोक उनको बार बार बोलते हैं और इनका अर्थ करते हुए विराजमान होते हैं ताय गौर हरिभो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गो श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय मृताय गौर हरि बोल जय श्री राधेश